दर्शन का प्रथम सूत्र है अथ योगानुशासनम सूत्र में पहले दो शब्द हैं एक अथ और दूसरा योगानुशासनम अथ शब्द का अर्थ होता है इसके लिए लिख दिया ब्यासभाष में सीधा अथ अधिकार अर्थ सूत्र में ये जो अथ शब्द लिखा हुआ है यह शब्द अधिकार के लिए है अधिकार अर्थ वाला है अधिकार्थ अधिकार जिसका अर्थ होता है अथ इति अयम अथ यह जो शब्द है ये अधिकार्थ अधिकार अर्थ वाला है सूत्र में अथ शब्द देखते ही इसका क्या अर्थ लेना है अब योगानुशासन शास्त्र का अधिकार हो गया अधिकार करते ही अपने अंदर में लेना यहाँ पर इसका अर्थ आरंभ करना है बस तो अथा योगानुशासन मतलब अब योगानुशासन का आरंभ करते हैं इसके आगे अब दूसरा अर्थ होगा योगानुशासन क्या है फिर तो योगानुशासन के लिए कहा योगाुशासनम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम अथ शब्द से जो कहा गया कि ये अधिकार के लिए किया गया है तो अधिकृत कौन है अधिकार करने वाला तो हो गया कोई अधिकृत भी होना चाहिए उसके लिए बताया कि योगाुशासनम शास्त्रम अधिकृतम व्यदितव्यम यानी योगानुशासन नामक जो शास्त्र है वही यहाँ शब्द से अधिकृत जानना चाहिए योगानुशासन नामक शास्त्र का आरंभ करते हैं तो योगाुशासनम यानी योगदर्शन का पर्याय है जिसको योग दर्शन कह रहे हैं सूत्रकार ने उसको योगानुशासनम बोला है जैसे अष्टाध्यायी है उसको कहते हैं शब्दानुशासनम उसका नाम है शब्दानुशासनम ऐसे योग दर्शन का पतंजलि का नाम जो है योग दर्शन तो हम बोलते हैं इसको पतंजलि ने ये नाम नहीं रखा पतंजलि ने क्या नाम रखा है ना। योग ना योगदर्शन तो दूसरे ने नाम रख रखे हैं दूसरे जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं परंपरा वाले उसने योग दर्शन नाम रखे हैं क्योंकि दर्शन छह हैं तो उसमें से एक ये भी दर्शन है योगाुशासन जो शास्त्र है ये भी एक दर्शन है तो अब दर्शन में फिर विशेषण दे दिया योग दर्शन ये ऐसे न्याय दर्शन है न्याय दर्शन का नाम क्या है उसका कोई नाम नहीं है उसमें आया तो था न्याय शास्त्री तो विद्या है विषय उसका शास्त्र का नाम नहीं है उसमें दिया हुआ इसे वैशे का नाम है ना जैसे न्याय दर्शन का न्याय तो विद्या है वो पर उसका नाम नहीं है उस शास्त्र में न्याय नाम से ही डा गया वैशे विद्या नहीं है उस शास्त्र का नाम है, का नाम है, है।, विद्या, है। विद्या, विद्या का नाम है वो न्याय स्वयं विद्या ही है न्याय विद्या अपने आप विद्या है वैशे विद्या अपने आप विद्या नहीं बैशे विद्या का नाम है वो विद्या विशेष का ऐसे योग विद्या विशेष का नाम है तो उस विद्य विद्या विशेष को जनाने वाले भी शास्त्र का नाम यहाँ योगानुशासन है उसी को योग दर्शन भी कहते हैं पर पतंजलि का नहीं अपना नाम है योगाुशासन जैसे अष्टध्यायी का अपना नाम है पाण्डि का शब्दानुशासन में अष्टयायी तो आठ अध्याय उसमें है इसलिए बोल दिया अष्टद्यायी बोलते हैं उसको पाण्डनी ने उसका अपना नाम अष्टिनी शब्दानुशासन रखा है तो ऐसी पतंजलि ने भी यहाँ पर अपना नाम योग अपने शास्त्र का नाम योगानुशासन रखा है अथा तो धर्म तो व्याख्या श्यामा उन्होंने नाम नहीं दिया बताया कई प्रकार से आरंभ करते हैं उसमें न्याय में बताया ना कहीं लक्षण के रूप में बताया जाता है कहीं नाम से बताया जाता है चार तीन विधा बताई है ना उसने नाम लक्षण और परिओ परीक्षा उद्देश्य और लक्षण और परीक्षा तीन विधाएँ ना उसकी न्यायदर्शन को बताने के न्यायशास्त्र अपने तीन विधाओं में अपनी बात कहेगा उद्देश्य के रूप में लक्षण के रूप में और परीक्षा के रूप में उद्देश्य तो हो गया नाम लक्षण हो गया उसके संकेत जो ये हो गया है गुण हो गया और परीक्षा वो है या नहीं हाँ ऐसा है कि नहीं इस तीन रूप में बताएगा योग दर्शन में वो विधि नहीं है यहाँ सीधे जी ने नाम बता दिए बस लक्षण नहीं बताए हैं अगले बार में अगले सूत्र में लक्षण बताएगा ये योग जो है क्या है तो अगला सूत्र उसका लक्षण बताएगा योगोचित वृत्ति निरोधा तो लेकिन परीक्षा नहीं करेगा ये इसके विशेष सिद्ध हैं पर विशेष सिद्ध हैं नहीं है ये भी अपने आप में विद्या होती है तो न्याय यहाँ प्रयुक्त है ऐसा मानना चाहिए ये अपरिक्षित परिक, है ऐसा नहीं।, नहीं वो भी एक विधा होती वो शास्त्र विशेष है परीक्षा करने का ही शास्त्र है इसलिए उसमें तो देना पड़ेगा सभी शास्त्रों में आवश्यक नहीं होता है तो योगानुशासन नामक शास्त्र को यहाँ अधिकृत यानी व्याख्या करने योग आरंभ करने योग्य समझना चाहिए अथ इतम शब्द अधिकार था प्रयुज्यते हो गया यहाँ तक अधिकार योगानुशासनम शास्त्रम में अधिकृतम वेदितव्यम योगाुशासन नामक शास्त्र को यहाँ अधिकृत समझना चाहिए हो गया शब्दार्थ एक एक शब्दों का अर्थ होना चाहिए वेदितव्यम नहीं है अधिकृतम वेदितव्यम योगाुशासनम शास्त्र अधिकृतम वेदितव्यम योगानुशासन नामक शास्त्र अधिकृत समझना चाहिए यानी अत शब्द से योगानुशासन नाम का अधिकार अधिकृत समझना चाहिए यानी अत शब्द आरंभ शब्द जो है किसके लिए है योगानुशासन शास्त्र के लिए है यानी ये शास्त्र हम आरम्भ कर रहे हैं और कोई नहीं अब योगा बता रहे हैं कि योग क्या है जैसे लक्षण सूत्र में भी दिया हुआ है उसी को भाष्यकार पहले से स्पष्ट कर देते हैं ये उसको कहे जाए क्योंकि योगाुशासन शब्द है तो योगाुशासन में दो शब्द है एक योग और दूसरा अनुशासन तो योगानुशासन में समास किया हुआ है योग से अनुशासनम योगा अनुशासनम तो यहाँ विभक्ति कौन सी दिख रही है योगाुशासनम में योग से अनुशासनम दिख रही है ना? लेकिन षष्ठी किस अर्थ में होती है दो तरह की ष्ठी होती है यानी कर्म में भी ष्ठी होती है और शेष में भी ष्ठी होती है ज्यादा उलझ जाएंगे एक कर्म में द्वितीय विभ्यक्ति जानते हैं ना आप तो एक कर्म में द्वितीय विभ्यक्ति होती है लेकिन कर्म में ष्ठी विभ्यक्ति भी होती है गाय का दूध दूता है यहाँ गाय का में कौन सी विभक्ति है गाय का दोहन कर रहा है ये इसमें कौन सी विभक्ति है का यहाँ गाय को अर्थ में का पड़ा हुआ है नहीं गाय को दू रहा है गाय का दूध दू रहा है यानी गाय को दू रहा है गाय का, का दोहन कर रहा है तो यहाँ गाय का दिख तो रहा है लेकिन जैसे राम की गाय है ये यहाँ ष्ठी विभक्ति है जिसमें अलग अलग दो होते हैं स्वतंत्र रूप से वहां ष्ठी विभक्ति होती है लेकिन जहां दो नहीं होते एक में ही हो रहा है वो कर्म में हो जाती है फिर ष्ठी तो यहाँ योग से अनुशासन योग का अनुशासन तो योग अलग है और अनुशासन अलग दो अलग अलग है ऐसा नहीं है योग को अनुशासित कर रहा है योग का अनुशासन करें मतलब योग को अनुशासित कर रहा है हाँ <coughs> योग का अनुशासन योग को अनुशासित करना योग को बताना अनुशासन यहां लेकर के खड़ा होना नहीं है अनुशासन का मतलब है यहां अनुशासन में भी अनु और शासन साधातु अनु है अनुशासन करना यानी प्रवचन करना बताना तो प्रवचन में भी होता है अनु यानी पश्चात शासन। इसमें इतना अर्थ दिया हुआ है एक अनुशासन होता है सीधे सीधे अपनी बात कोई कह रहा है कुशासन है या प्रवचन है उसको बताने वाला जो शिष्ट होता है और अनुशासन होता है वो दूसरे की बात को दूसरा कह रहा होता है उसका नाम अनुशासन हो जाता है पतंजलि की मौलिक नहीं है यह ऋषियों के लगभग जो ग्रंथ होते हैं ना वो सारे के सारे क्या होते हैं अनुशासन होते हैं यानी पहले ये वेद में कथित होता है ईश्वर के द्वारा ये कथित होता है प्रोक्त होती है विद्याएं सारी उससे लेकर के ये करते हैं प्रवचन या इनसे पहले किसी अन्य ऋषियों के द्वारा वो हो जाता है वेद ब्रह्मा के द्वारा हो गया या अन्य ऋषि के द्वारा ये योग विषय जो है ये उपनिषद के ऋषियों के द्वारा हो गया इसका प्रवचन जो ये होते हैं ना ब्राह्मण ग्रंथ अरण्य ग्रंथ होते हैं इनमें योग की बातें आ गई पहले से तो उसके बाद फिर इन्होंने इसको प्रवचन किया है तो विद्या इनसे पहले चुकी प्रकाशित हो चुकी थी योग पतंजलि से पहले ही योग विद्या प्रकाशित हो चुकी थी लेकिन उस वो अन्य रूप में थी बिखरी हुई थी या जैसे भी थी उसको सारे को इन्होंने एक जगह संकलित कर दिया संकलित करने के कारण इनका नाम योगानुशासन अनुशासन हो गया नहीं तो सीधा शासन होना चाहिए था वो कहते हैं, तो नहीं नहीं। हाँ वो इस वर्तमान पुस्तक के करता है वो इसकी विद्या के नहीं है उपष्टा पुस्तक के की हैं वो हाँ एक तरह से वो होता है न संकलिता तो हाँ उसमें न्याय दर्शन के लिए आया है ना गौतम के लिए जैसे न्याय विद्या भी पहले हो चुकी सारी है सारी विद्याएँ रहती है, है संग्रह करता है विशिष्ट रूप में इन्होंने दिया उसको लेकिन न्याय आदि विद्याएँ ना ये ये सब संख्याम योगम समिसे उपनिषद में आता है दूसरी जगह भी आता है तो ये विद्याएँ पहले से चल रही थी पर इस रूप में संकलन नहीं था ये सूत्र रूप में जैसे बोल दिया ना इन्होंने ऐसे नहीं था जैसे अष्टाध्यायी है व्याकरण पाढ़ से पहले भी पढ़ी जाती थी पढ़ने वाले थे पाठ चल रहा था ना उसका लेकिन इस रूप में नहीं था वो आप पूरे व्याकरण को उन्होंने पहले सब श्लोक तो आदि के रूप में होते थे अन्य रूप में पढ़ते थे उसको लेकिन सबको नियम रूप में एक विशेष रूप में बांध दिया इन्होंने पतंजलि पाणी ने तो अब वो इनकी विद्या होगी एक तरह से लेकिन इन्होंने अपने ऊपर नहीं लिया ये इनकी अपनी कृतज्ञता है अपने नाम से भी आजकल तो अपने नाम से ही करते हैं दूसरे की चीज भी रजिस्ट्री करवा लेते हैं मेरा है तेरा नहीं पेटेंट इन करवाते हाँ तो वो चीज़ नहीं है इनमें उदारता एक तरह से है इन्होंने बता दिया कि हमने और कहीं से लिया है, जैसे इसको है तो इसको हो सकती है दोनों बातें भी हो सकती है इन्होंने साक्षात करके भी किया हो इसको हाँ उन्होंने भी प्रवचन किया है कुछ अंशों का तो किया ही होगा ये जरूरी नहीं होता है पूरा का पूरा शास्त्र लेखक को प्रत्यक्ष होवे आवश्यक नहीं होता है हर बात जितनी प्रत्यक्ष ही उतना ही लिखेगा वो ऐसा नहीं होता है दूसरे के भी शास्त्रों के वचन उसमें होते हैं हर शास्त्र में प्रमाण रूप में भी साधन विषय रूप में भी प्रस्तुति भी होती है जब प्रमाण है प्रमाण इनका विषय नहीं है लेकिन प्रत्यक्षानुमान आगम प्रमाण ने इन्होंने दे दिया नाम वो इनका विषय नहीं है वो फिर न्याय में ही जाएगा वो न्याय का विषय है वो इन्होंने लिया है वो तो ये जरूरी नहीं है कि सभी अपने इसके प्रत्यक्ष होते हैं हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं ये होता है इसका जितनी सिद्धियाँ आप तीसरे पाद में दी जरूरी नहीं है पतंजलि को सब होगी उपलब्ध इस क्षेत्र में इतनी सिद्धियाँ होती है वो इन्होंने कर दिया संकलित बता दिया दूसरी जगह से ले करके भी तो इसी स्थिति को बताने के लिए यहाँ अनुशासन शब्द है नहीं पश्चात किसी से और विद्या लेकर के फिर उसका प्रवचन करना अनुशासन होता है तो ऐसा ही जो योग है ऐसे योग का अनुशासन पूर्व से प्रचलित या कथित योग विद्या का जो अनुशासन है वो अनुशासन कहलाएगा हमने उसमें स्वामी जी वाले में इसकी जो वित्पत्ति कर रखी है ना वो दूसरे ढंग से कर रखी है योगो अनुशिष्य अनि योगाुशासन व्याकरण की दृष्टि से ऐसी परिभाषा नहीं बनती है अर्थ तो ठीक है उसका लेकिन लिखने का जो होता है समाज की जो करते हैं वो व्याकरण के नियम से नहीं होता ऐसा योगो अनुशिष अनैना उसकी यानी कि व्याकरण की, की दृष्टि से होगा पहले योग से अनुशासनम योगाुशासनम लेकिन अर्थ उसका वही है कर्मवाच्य में जैसे वाक्य प्रयोग किए जाते हैं ना उस तरह के वाक्य हैं वो वो वाक्य है समाज की विभक्ति नहीं वो यानी पद वो नहीं है व्युत्पत्ति नहीं है समाज की व्युत्पत्ति नहीं है ये वाक्य ये स्वतंत्र वाक्य है इस प्रकार से यानी योग का अनुशासन किया जाता है जिस शास्त्र में या योग का अनुशासन किया गया है जिस शास्त्र में वो योगानुशासन शास्त्र है जिस शास्त्र के द्वारा योग का अनुशासन किया जाता है उसको योगानुशासन शास्त्र कहते हैं तो जैसे इसको वाक्य में बोल रहे हैं वैसे उसको वहाँ पर कर्मवच्य के वाक्य में बोला हुआ है उसकी वित्पत्ति नहीं है वो ये जानना है क्या वित्पत्ति होगी योग से अनुशासनम योगानुशासनम ये समास व्याकरण संबंध जो करेंगे ना तो इस ढंग से करेंगे लेकिन अर्थ को बताने के लिए इस ढंग से किया गया है समझाने की दृष्टि से तो योगानुशासन नामक शास्त्र अधिकृत समझना चाहिए अब बता रहे हैं फिर योगानुशासन में योग शब्द जो है अनुशासन का अर्थ आ समझ में किसी की अन्य की विद्या का जो प्रवचन है उसका नाम अनुशासन है अब उस योग का जो दूसरे के द्वारा विहित है तो वो योग क्या है योगानुशासन शब्द में शासन का अनुशासन हो गया शासन हो गया फिर अनुशासन हो गया फिर अनुशासन हो गया तो अब रह गया कि योग क्या चीज है अब योग के बारे में बता रहे हैं कि योग योगा समाधि योग, योग शब्द से यहाँ और कुछ अर्थ नहीं लेना योग का अर्थ होता है ना संयोग दो धातु है एक युजिर योगे एक है युज समाधव तो वैशेषिक और न्याय में जो योग शब्द प्रयोग होता है वो युजिर वाला संयोग अर्थ वाला होता है वहाँ जो योगम है ना योगम वेदितव्यम या योगशास्त्र जो भी कहा वो संयोग शास्त्र है वो लेकिन यहाँ जो योग शब्द है ये युज समाधो धातु वाला है दोनों के धातु अलग अलग हैं इसलिए कहा है कि योगा क्या चीज़ है समाधि है संयोग नहीं कहना चाहिए लोग ये अर्थ करते रहते हैं ना योग क्या है आत्मा का परमात्मा से मिल जाना योग है ये परिभाषा नहीं है योग की ये पतंजलि के वाली परिभाषा नहीं है योग आत्मा तो परमात्मा से मिला ही रहता है वो क्या मिलेगा उससे संयोग अर्थ वाला नहीं है ये योग की परिभाषा संयोग अर्थ वाला नहीं करना चाहिए कभी समाधि अर्थ वाला करना चाहिए योग समाधि अब फिर बात आई कि समाधि फिर क्या चीज़ है योग तो समाधि है लेकिन समाधि क्या है तो उसके लिए कहा कि सच सार्वभौम चित्त्य धर्म समाधि जो है चित्त का सार्वभौम धर्म है सभी अवस्थाओं में रहने वाले जो चित्त के धर्म है उसका नाम समाधि है अब उसमें से भी बता देगा कि चित्त के धर्म पांच होते हैं तो पांचों का नाम एक प्रकार से समाधि है लेकिन योग नहीं है ऐसे करके इसमें अभी यानी वो दूसरी ढंग से समझा रहा है पहले मोटे भाग में समझा दिया योग क्या है समाधि फिर समाधि में भी सारी नहीं गौ क्या होती है गौ क्या होती है पशु और भैंस क्या है पशु है लेकिन सारी भैंसे क्या है पशु हैं लेकिन सारे पशु भैंस नहीं सारी भैंस पशु है लेकिन सारे पशु भैंस नहीं है तो ऐसे ही सारे योग समाधि हैं लेकिन सारी समाधियां योग नहीं है सारे योग समाधि हैं लेकिन सारी समाधियां योग नहीं हैं इन्हें दो योग होते हैं ये दोनों के दोनों योग समाधि तो होते हैं लेकिन समाधि पाँच होते हैं उनको योग नहीं कहेंगे जिसे भैंस को पशु कहते हुए भी गाय नहीं कहेंगे जबकि गाय भी पशु है यानी भैंस भी पशु है गाय भी पशु है तो दोनों पशु है तो दोनों एक है ऐसा हो सकता है ना लेकिन उसको कह रहे हैं कि नहीं एक होते हुए भी नहीं है एक ऐसे ही योग भी समाधि है लेकिन चित्त की अन्य वृत्तियां भी अवस्थाएं भी समाधि है पर चित्त की सारी वृत्तियां योग नहीं है पांच समाधि मतलब चित्त की सार्वभम चित यानी पांच वृत्तियां अवस्थाएं चित्त के जो सार्वभौम धर्म यानी पांच धर्म होते हैं उसके चित्त के तो पांचों के पांचों जो धर्म होते हैं वो समाधि कहलाते हैं समाधि लगा लिए सो रहा है तो वो समाधि है झटका ले रहा है वो भी समाधि है योग नहीं है लेकिन ये अंतर यहाँ बताना चाह रहे हैं इसलिए पहले कहा योग क्या है भाई तो समाधि है और क्या है अब आई कि समाधि फिर क्या है तो चित्त के जो सार्वभौम सभी अवस्थाओं में होने वाली धर्म हैं वो समाधि होते हैं लेकिन अब फिर बांट देगा उसको कि सारी समाधियां जो है योग नहीं है बस इसमें से दो ही समाधियां योग हैं वो आगे आ जाएगा अभी तो अब सार्वभौम धर्म जो बताए उसको गिना रहे हैं कि कौन कौन से हैं वो क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूम अब यहाँ शब्द को भूमय पढ़ दिया और ऊपर बड़ा था सार्वभौम धर्म चित्त्य सच सार्वभौमिक चित्तस्य धर्म देखिए शास्त्रों की बताने की क्या होती है ना स्थितियाँ कैसे बताते हैं वो यहाँ धर्म शब्द बोला था चित्त के धर्म है ये और यहाँ बोल दिया चित्त की भूमिया गिनाने लग गए तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ धर्म शब्द और भूमि शब्द पर्याय रूप में है जिस चीज़ को धर्म शब्द से वहाँ कह रहा है उसी को यहाँ भूमि शब्द से कह रहा है दोनों के अर्थ अलग नहीं हैं शब्द दोनों के अलग हैं लेकिन अर्थ यहाँ दोनों के एक ही हो तो इस प्रकार से भी कहने का एक प्रकार होता है ऐसे यहाँ धर्म शब्द पढ़ना चाहिए था इसको बताने की हाँ चित्त से धर्म क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धमिति चित्त धर्म ऐसा कहना चाहिए था तो समझ में आ जाती लेकिन इसमें अधिक बुद्धि लगाई हुई है वो लगानी पड़ेगी तो इस हाँ इससे एक ये लाभ हो जाएगा कि दो शब्द पता लग गए तो कहीं पर चित्त की भूमियाँ नहीं उसका अर्थ धर्म ही लेना चित्त के धर्म लेना चित्त के धर्म बोल देंगे तो उसकी भूमियाँ लेना दोनों में अब लाभ ये हो जाएगा संशय नहीं होना चाहिए तो तो चित्त से अर्थ मन होता है चित्त का अर्थ ज्ञान भी होता है बुद्धि भी होती है योग दर्श यहाँ मन लेना चाहिए इस प्रकरण में मन लिया जाएगा वैसे योग दर्शन में तीनों का ग्रहण होता है अर्थ में मन का बुद्धि का यानी ज्ञान का और अहंकार का भी तीनों एक साथ होते हैं कहीं पर कुछ अर्थ होता है कहीं पर कुछ होता है कहीं किसी को मन को चित्त बोल देगा चित्त की जगह मन बोल देगा वो ऐसे चलता रहता है योग दर्शन में तीनों एक साथ चलते रहते हैं पहला हो गया क्षिप्त दूसरा हो गया मूड तीसरा हो गया विक्षिप्त चौथा हो गया एकाग्र और पांचवा निरुद्धि चित्तभूमिया ये चित्त की भूमिया हैं। अब इसमें से सामान्य रूप से देख लीजिए परिभाषा आगे कर देगा वो योगवृत्ति निरोधा जब आएगा ना उसमें क्षिप्त मूड विक्षिप्त क्या है उसको बताएंगे लेकिन फिर भी यहाँ लक्षण रूप में जान लीजिए छिप्त जो होता है वो चित्त की अत्यंत चंचल अवस्था होती है जैसे चिड़िया है ना वो चिड़िया यहाँ आ गई तो कितनी देर बैठी रहेगी एक जगह वो एक मिनट के लिए भी नहीं बैठेगी इधर इधर उधर पुछिलते रहेंगे उसके शांत नहीं बैठ सकती है कभी तो ये क्या है चित छिप्त अवस्था है ऐसे कोई आदमी आया यहाँ आके बैठ गया उधर देखा इधर देखा इधर देखा कौन क्या कर रहा है बाहर क्या हो रहा है तो बैठा तो यही है वो लेकिन एक क्षण के लिए भी वो जिसके लिए बैठा था उधर नहीं जान गया उसका तो ऐसे ही जागे कहीं बैठ जाना लेकिन ये करना उधर करना इधर करना उधर करना तो ये जो अवस्था होती है क्षिप्त अवस्था होती है अत्यंत चंचल अवस्था किसी भी विषय में नहीं टिकना थोड़ी देर के लिए भी किसी विषय में टिक नहीं पाना लगातार विषयांतर होते रहना ये जो अवस्था होती है चित्त की इसको क्षिप्त अवस्था कहते हैं दूसरा है ये अत्यंत चंचल अवस्था है दूसरा ठीक इसके उल्टा है मूड मूड अवस्था में कुछ पता ही नहीं चलना जिसमें क्या है उचित क्या है अनुचित इसका परिजान नहीं होना अनुभूति तो होते रहना लेकिन ये नहीं पता चलना कि किधर जा रहे हैं कहाँ क्या हो रहा है जैसे दिग्वरान्ति होती है ना तो ये तो रास्ता तो लग रहा है ना कि सीधे सीधे हम जा रहे हैं लेकिन पश्चिम में जा रहे हैं कि पूर्व में जा रहे हैं कुछ नहीं पता लगता है तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं क्या उचित है क्या अनुचित है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कि राग में हैं पड़े कि देश में पड़े हैं इनका पता नहीं चलना कुछ भी क्लेशों से अति प्रभावित होना दबा हुआ तो वो जो अवस्था होती है मूड़ अवस्था कहलाती है यानी बुद्धि काम नहीं करती है किसी भी विषय का निर्णय नहीं होता उससे निर्णायक अनुभूति नहीं होती हाँ ये है तो ऐसी जो अवस्था होती है मूड अवस्थाएँ होती है यानी कुछ का पता नहीं नहीं करना दिमाग जिसको कहते हैं दिमाग नहीं काम कर रहा है चंचल अवस्था में उल्टा काम करता रहता है दिमाग उसमें बुद्धि काम करती है पूरी चोर की बुद्धि जैसे होती है एक एक चीज़ को जानती है ये ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए लेकिन जो प्यक्कड़ की बुद्धि होती है ये मूढ़ बुद्धि होती है इसको कुछ नहीं पता चलता है धरती हिल रही है कि आकाश हिलता है इसको नहीं मालूम होता है मैं हिलता हूँ ये मूढ़ बुद्धि होती है चोर की बुद्धि क्षिप्त बुद्धि होती है शराबी की बुद्धि मूढ़ बुद्धि होती है वो तीसरी अवस्था है विक्षिप्त विक्षिप्त अवस्था में कुछ शाब्दिक और कुछ राजसी, दोनों जब मिले रहते हैं यानी आधा उचित धर्म धर्म का जिसमें ज्ञान होता रहता है कि ये धर्म है ये अधर्म है उसमें से कुछ देर के लिए धर्म में टिक जाता है फिर चला जाता है धर्म में तो यानी भोजन खाने बैठ गए तो अब ये हुआ मिठाई पहले संकल्प कर लिया आज नहीं खाना है और आ गया थाली में अब वो अब दोनों शुरू हो गया खाएँ कि नहीं खाएँ खाएँ कि नहीं खाएँ ये चलता रहा पर थोड़ा सा खा लिया पूरा नहीं छोड़ पाया अथवा छोड़ तो दिया फिर बाद में पछताते रहा आज ही तो मौका था चला गया तो ऐसी कुछ सात्विकता और कुछ राजसिकता जिसमें होती है दोनों अवस्थाएँ मिलकर के रहती है वो विक्षित अवस्था कहलाती है इसमें आदमी घर छोड़ देता है एक बार भाग जाता है वो वापस चला जाता है मूड अवस्था में घर छोड़ेगा ही नहीं वहीं पड़ा रहेगा क्षिप्त अवस्था में गाली देते रहेगा लड़ता झगड़ता रहेगा घर में शांति से नहीं रहेगा दूसरे में पड़ा रहेगा कुछ करेगा नहीं वो मूड अवस्था है उसकी झगड़ा करते रहना उसकी चिप अवस्था है और एक बार छोड़ के भाग जाना फिर वापस आ जाना लड़ाई झगड़ा हुआ उसको लगा कि घर में तो दुख है चलो यहाँ से उठ के वो चला गया भाग के आश्रम चला गया और एक महीने के बाद वापस बिना बताए तो ये जो अवस्था होती है ये विक्षिप्त अवस्था इसको कहते हैं ध्यान लगाने लग गए थोड़ी देर के लिए ध्यान लग गया व्यक्ति एकाग्र हो गई लेकिन तत्काल टूट गई फिर वो थोड़ी देर में ही चली गई फिर अपना विचार में मग्न हो गए विषयांतर में लग गए तो ये जो अवस्था होती है विक्षिप्त अवस्था होती है यानी अच्छे भी विचार आते हैं थोड़ी देर रुकता भी व्यक्ति धर्म के काम भी अधिक करता है लेकिन थोड़ा सा मिला देता है उसमें गोलमेल कर देता है अधिकतर धार्मिक रहता है नहीं थोड़ा सा धर्म कर लेता है तो ये जो स्थिति होती है ये विक्षिप्त स्थिति कहलाती है चौथी स्थिति है एकाग्र की इसमें विशुद्ध रूप से सत्व प्रबल रहता है नहीं केवल धर्माचरण ही करेगा केवल तत्वान ही करेगा जिस विषय का संकल्प किया है उस विषय में ही टिका रहेगा एकाग्र रहेगा विषयांतर में नहीं जाएगा जो भी संकल्प किया है उसको पूरा करेगा जो निर्णय लिया है उसको नहीं बदलेगा उस पर पूरा डटा रहेगा तो ऐसे लोगों की जो स्थिति होती है या इस चित्त की ये जो चित्त की अवस्था है जिसमें ऐसे काम होते हैं डटे रहने के काम ये एकाग्र कहलाती है समाधि के क्षेत्र में यानी ध्यान के बेस में जिस विषय का संकल्प किया है जब आरंभ किया है उसको नहीं छूटने देगा वो वो विषय एकाग्र ज्यों का त्यों बना रहा बनाए रख लेता है वो एकाग्र अवस्था कहलाती है तो और पाँचवीं है निरुद्ध अवस्था एकाग्र अवस्था में फिर भी विक्षेप आते हैं रोकता रहता है ध्यान शुरू किया ईश्वर का अब उसमें परमात्मा ईश्वर को भी करती करती आत्मा को भी सोच लिया प्रकृति को भी सोच लिया ये लगने लगा कि अब जाएगी वृत्ति तो उसमें वो समाधान करता रहता है वहाँ टूटने नहीं देता है स्थिति को लेकिन उसको रोक के रखना पड़ता है जैसे भीड़ होती है ना बस में या रेल में तो पकड़ के रखना पड़ता है ना कहीं धक्का दें गिर न जाए हिल तो नहीं रहा है वो गिर नहीं रहा है लेकिन उसको पकड़ के रखना पड़ता है जब बंदरिया के बच्चे जैसे होते हैं कूद मारती हैं जब तो वो एकदम से चिपटा रहता है ना छोड़ता नहीं है बिल्कुल नहीं छोड़ता है तो ये जो स्थिति होती है यानी विषय जिसमें छूटता नहीं है वो एकाग्र स्थिति होती है लेकिन इसमें पुरुषार्थ पूरा चल रहा होता है हाँ एकाग्र में जो पुरुषार्थ रहेगा बुद्धि का वो चलता रहेगा बुद्धि अभी स्थिर नहीं होगी उसमें विषयांतर में नहीं जाएगी लेकिन जो मुख्य विषय है उसमें चेष्टा विशेष रहेगी उसमें पुरस्कल विशेष लगता रहेगा तो ये जो स्थिति होती है होती है अंतिम स्थिति है निरुद्ध इसमें चेष्टा बंद हो जाएगी दूसरे यानी जो विरुद्ध प्रयास करने पड़ते हैं वो बंद हो जाते एकाग्र अवस्था में ध्यान लगा रहता है लेकिन जो विरोधी संस्कार होते हैं वो हावी रहते हैं उस पर थोड़ा सा भी असावधान हुआ ध्यान भंग हो जाएगा सावधान रहा तो बनी रहेगी स्थिति कहीं नहीं जाएगी ईश्वर पर निधान दिन भर वो चलाते रहेगा सोचता रहेगा तो विचार आते रहेंगे ईश्वर के बारे में ही नहीं बदलेंगे लेकिन छोड़ते ही वो बंद हो जाएगा चेष्टा छोड़ी ध्यान छोड़ा कि वो चीज़ समाप्त हो जाएगी जैसे कोई सूत्र याद करते हैं ना पहले तो आवृत्ति यदि कर रहे हैं लगातार तो वो तो क्रमश आता जाता है और फिर क्या होता है मान लो कहीं अटक गए अब अगला नहीं आएगा लेकिन लगातार प्रवास ही करते रहें तो याद रहता है कुछ दिन छोड़ने के बाद भूल जाते हैं उसको पर अभ्यास करते रहते हैं तो याद रहते हैं सूत्र एकाग्र स्थिति है निरुद्ध स्थिति में है अब वो याद नहीं करना पड़ेगा चाहते ही याद हो जाएगा बस यानी स्थिति वही रहती है पर जो विरुद्ध प्रयास करना पड़ता है उसको बनाए रखने के लिए रोके रखने के लिए उसकी अपेक्षा नहीं पड़ती है जैसे अभी आपको अपना नाम याद करना है तो क्या करना पड़ता है इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है और नया नया नाम होता है तो वो कई दिन न भूल जाते हैं सोचना पड़ता है देखना पड़ता है किसने पूछ लिया क्या नाम है तो याद करना पड़ जाता है कभी याद भी नहीं होता है लेकिन कालांतर में अब अनायास है यानी याद तो करना पड़ेगा उसको स्मृति उस वो तो होती है लेकिन उसके जो बीच में करने पड़ रहे हैं जैसे पहले करने पड़ते थे वो नहीं होता है तो ऐसे सभी विषयों के बारे में जो भी तत्व है ये मिथ्या है ये सत्य है ये पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है उसमें और दृढ़ निश्चय रहता है और तत्काल हो जाए। है जिस, जिस काल में ही उस विषय की अपेक्षा होगी उसी समय वो ज्ञान उपस्थित हो जाएगा निर्वाध रूप से हर समय आपको अपना नाम याद नहीं रहता अनुभूति रहती है क्या लेकिन जब पूछता है कोई लिखना होता है स्ट्राक्चर करना होता है तो तत्काल वो अनुभूति जाग जाती है वैसे बंद रहती है क्योंकि ज्ञान का नियम है एक ही साथ सारे नहीं रहेंगे ज्ञान क्रमश होते रहते हैं एक साथ सारे नहीं होते लेकिन जैसे ही उसका प्रयोग आया अवसर उस उपस्थित हो जाना प्रयोग के काल में यदि नहीं आता है तो वो बाधित प्रयोग के काल आते ही वो चीज आ गई तो उसको सर्वदा उपस्थित कहते हैं हाँ ये निरुद्ध अवस्था है हाँ इसमें अब इसने ये बता दिया तामसिक तो वो हो गया इसमें बुद्धि काम नहीं करती है राजसिक वो हो गया जिसमें रुक नहीं सकती है स्थिरता ही नहीं होती है बदलती रहती है वो विशुद्ध राजसिक है अब इन दो अवस्थाओं में से तामसिक को तो पूरा छोड़ दिया सात्विक और राजसिक का फिर एक सम्मिलित रूप हो गया तो इन दोनों से घुला मिला जो होता है जो स्थिति होती है वो विक्षिप्त की हो जाती है तीन में से ही वो बना रहे हैं केवल उसमें एक सत्व रज दो को मिला दिया एक में विशुद्ध केवल सात्विक जो है सतरजतं में से केवल सात्विक ये एकाग्र है नहीं निरुद्ध में सात्विक भी वो क्या होता है एक प्रकार से दबाव नहीं डालता है सत्व से भी आत्मा जो होती है प्रभावित नहीं रहती है इसमें एकाग्र में, में सात्विक होते हुए भी ना आत्मा पर दबाव रहता है उसको यानी प्रयत्न करना पड़ रहा है उसके लिए निरुद्ध में प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा इच्छा किया और हो गया प्रयत्न विशेष की जरूरत नहीं पड़ती है सत्व से भी ऊपर रहता है हाँ नहीं रहता तो सत्व ही है लेकिन अति मतलब नियंत्रित होता है वो इस कारण से उसको ऊपर उठा हुआ कहते हैं तीनों अवस्थाओं से जो उठ जाता है ना ऊपर उसको निरुद्ध अवस्था कहते हैं तीनों गुणों से गुणातीत होता है वो गुणातीत निरुद्ध अवस्था वाला ही होता है आगे आएगा इसका क्योंकि पांच अवस्थाओं से बाहर तो जा ही नहीं सकते अवस्था ही नहीं होती है था था था था। हाँ ये सामान्य सात्विक है सत्य बहुल है ये इसमें किसी का घोलमेल नहीं है बीज वाले में विक्षिप्त वाले में मेल है दोनों का सत्व का और रज का मेल होता है एकाग्र एक में केवल सत्य रहता है निरुद्ध में सत्व भी केवल नियंत्रित रहता तो सत्व ही है वो जाता नहीं है लेकिन वो भी प्रभावित नहीं करता यानी सत्य गुण से वहाँ जो सुख होगा उसमें भी रुचि नहीं रहेगी एकाग्र एक वाले में सत्व से जो सुख हो रहा होगा यानी संप्रजात समाधि में जो मन सात्विक अवस्था में समाधि में जो सुख होता है उसकी कामना रहती है वो अच्छा लगता रहता है लेकिन जब वो सुख भी अच्छा नहीं लगे तो ये फिर अतिक्रांत अवस्था हो जाती है वो असंप्रजात की अवस्था हो जाएगी स्थिति वही रहेगी क्योंकि जो तीन का बना हुआ है वो बाहर तो जा नहीं सकता इससे जाएगा कहाँ से तो थोड़े से गुण विशेष जो होते हैं परिवर्तन उतने का यहाँ ग्रहण हाँ मोड में तम रहेगा पूरा क्षिप्त में रज विशेष बोल रहेगा विशुद्ध रज क्षिप्त है और विशुद्ध तम विक्षिप्त में हाँ क्षिप्त में क्षिप्त में विशुद्ध रज और मोड में विशुद्ध तम विक्षिप्त में रज और सत्य तम नहीं इसलिए उसको अच्छा माना गया सत्व के कारण से रज से भी अच्छा हो जाता है क्योंकि सत्व का संबंध हो जाता है उसमें लेकिन पूरा सत्व नहीं है वो भी विक्षिप्त में नहीं रहता है विशुद्ध एकाग्र में रहता है विक्षिप्त स... दोन। में दोनों रहता है लेकिन ये रज से अच्छा है क्षिप्त से अच्छा है विक्षिप्त लोक में विक्षिप्त पागल को कहते हैं ऐसा विक्षिप्त स्थित यानी ये पागल हो गया हाँ लेकिन यहाँ वो विक्षिप्त वाला नहीं अर्थ है विक्षिप्त यहाँ धार्मिक व्यक्ति जो होता है लोक में वो सारे विक्षिप्त होते हैं यानी लोक में जितने अच्छे लोग हैं वो सब विक्षिप्त हैं एक अपरवेरा की बात आएगी हाँ अभी विक्षिप्त को पार करेगा तो तो कर वो विक्षिप्त में उसमें क्षिप्त उस में, में आएगा हाँ तो जिसका उत्तर नहीं बनना या समझ में नहीं आना वो विक्षिप्त अवस्था है उसकी क्षिप्त है वो मोड़ तो है वो विक्षि वो क्षिप्त हो गया जिसमें कुछ समझ नहीं आना बुद्धि नहीं काम करना जो बोलते हैं ना कि मेरी बुद्धि नहीं काम करेगी क्या करूं वो सब सब उसी में आ जाएगा बुद्धि नहीं काम करती उसमें भी यानी उचित क्या है अनुचित है ये खो जाना जिसमें होता है पता नहीं चलना ये होना चाहिए ये मूढ़ अवस्था है जिसमें जानते हुए गलत है फिर भी करता है उल्टा पर पता होता है उसको ये छिपत है छिपत में होगा, और जिसमें रुक भी जाता है बुरा है इसलिए रूलिंग फिर कर लेता है पर छोड़ देता है और अच्छा है ये मान के आरम्भ कर देता है पर कर नहीं पाता है ये विक्षिप्त हाँ एक ही में सब होता रहेगा दिन भर में ही बदल सकते हैं ऐसे होता रहेगा एक में बहुलता से रहेगा कोई अब अच्छा है गिरस्थ व्यक्ति है दान करता है सब कुछ करता है वो भी चिप्ट में आएगा जीवन की दृष्टि से एक चोरी ढाका दिन कर रहा है चिप्त में आएगा एक पढ़ाई रहता है चुपचाप वो मूड में आएगा तो ऐसी भी अवस्थाएँ बहुल भी होती है ऐसे जानवरों में पशुओं में अलग अलग ढंग के रहते हैं सुवर है मगरमच्छ है ये सारे मूड होते हैं और सांप है ये सब उसमें आएंगे छिपत में आएंगे, ये बैठते नहीं बिच्छू है ये छिप्त में आएंगे सारे हैं बंदर बंदर ये तो छिपत में ही आएगा गाय भैंस है ये सब लोग हैं गाय तो उसमें आएगी जो है, में, आए में आएगा गाय का में आ जाएगी भैंस आएगी दोनों में में आएगी, आएगी। मूड में नहीं आएगी वो दूध भी तो देती है ना ठीक ठाक सुअर आएगा मूड में खरगोश तो, तो बुद्धिपूर्वक काम करता है फालतू तो नहीं करता है वो वो उसमें आएगा एकाग्र में आएगा चंचल नहीं होता है वो तीव्र होता है चंचलता मैंने यानी जिसमें विषयांतर होते रहे एक तरफ नहीं बढ़ पाए जो वो होता है चिप तो तो हाँ वो एक खोला इधर दूसरा उलट दिया तीसरा उधर और भी कुछ काम कर लिया ये सब एक चिप्ट उसमें आएगा चिफ्ट में और लगातार पढ़ लिया एक निकाला और पढ़ दिया ये उसमें आ जाएगा शांति से पढ़ा वो एकाग्र है और एक निकाला और जैसे जैसे जल्दी जल्दी पढ़ के याद तो कर लिया पर सुनाने लायक हो गया उसका भाग खेलने के लिए फिर या और कुछ में चला गया ये भी चिफ्ट में आ जाएगा ऐसे चीज के स्तर होते हैं हाँ व्यवहार में इस तरह से तो ये जो आया ना निरुद्ध वाली अवस्था जो होती है सबसे उत्तम होती है इसमें बुद्धि पूरी काम करती है लेकिन इसके पास सब विरुद्ध स्थिति नहीं होती है हाँ। किसी का नहीं मेल है वो पूरा है इसे वो पूरा हटाई दिया उसको वो पूरा खराब होता है तो निरुद्धमी पांच अवस्था होगी यदि चित्त से ये चित्त की भूमिया होती है शिप्तम क्षिप्तम्षिप्तम ये उसके सतरजम इस तरफ से कर लीजिए क्रम ये सबसे बिग जो नीचे होता है भारी होता है इसमें वो शब्दक्रम से पढ़ा हुआ है अर्थक्रम नहीं है हाँ अर्थक्रम नहीं है ये जो शब्दों का उच्चारण शैली है ना उसमें स्त्र तो पढ़ने में सरलता है हाँ स्वर स्वरक्रम है ये हाँ वो करना पड़ता है ये ये स्वरक्रम है यानी छंदक्रम कह लो छंदक्रम से पढ़ा हुआ है ये हाँ या तो तम से बनेगा या सत्य से बनेगा हाँ इस तरह से बनेगा इस तरह से नहीं बनेगा इन पढ़ना अच्छा क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम ये पढ़ने में ठीक लग रहा है जो पदरचना होती है ना वो कविता वाले उस ढंग से ये पढ़ा हुआ है छंद की दृष्टि से है ये कथन पाठ क्रम में है अर्थक्रम नहीं है ये तत्र विक्षिप्ते चेतसी विक्षेप उपसर्जनी भूत समाधिर ना योग पक्षे वर्तते अब यहाँ से बता दिया बात जो आई थी कि तत्र विक्षिप्ते चेतसि ये पांच जो है ना चित्त की स्थितियाँ क्षिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध इनमें से दो तो छोड़ दिया पूरा तीसरे को लिया विक्षिप्त चित्त जो है तो तत्र उन पाँचों में से जो विक्षिप्त चित्त है उसमें भी विक्षेप उपसर्जनीभूता समाधि विक्षेपों से उपसर्जनी भूत गौण होया हुआ बाधित होया हुआ टूटा हुआ विक्षेप यानी वितर्क विषयांतर इनसे भूत यानी गौण होया हुआ नहीं स्थिति तो ठीक है लेकिन जोंगे तो सुख मिल रहा है शांति से बैठा हुआ है लेकिन विचार भेद हो गए अब काम तो अच्छा करना था लेकिन उसमें हो गया कि वो सहायता नहीं कर रही उसको दो थप्पड़ मारेंगे जाएगा अपने आप ठीक हो जाएगा ऐसे तो काम करेगा नहीं ऐसी कुछ उसमें आ जाना तो उसको उपसर्जनी भूत कहेंगे गौण हो जाना यानी कि जैसे सहायता लेनी है उसको कहेंगे कि आप सहायता मेरी कर दीजिए तो ये तो सात्विक हो गया उसने तैयार भी हो गया हाँ जी कर देते हैं इसमें क्या है और एक में हुआ हो कि नहीं मानेगा वो तो डराएंगे धमकाएंगे कुछ करेंगे उसको ये जो करना होगा ये उपसर्जनीभूत हो गया ऐसे ध्यान लगा रहे हैं ध्यान लगाते लगाते क्या हो गया आत्मा का कर रहे थे अब उसमें हो गया कि ये रोग है पहले ठीक करवाना नहीं चाहिए दवाई ले जानी चाहिए ठीक हो जाएगा तो फिर ध्यान अच्छा लगेगा अब विचार, वो तो स्थिति तो आत्मा की चल रही थी लेकिन अब इसमें शरीर का आ गया निदान कोई बुरी बात तो नहीं है निदान कराना चाहिए लेकिन यहाँ नहीं है वो ईश्वर का ध्यान करने के लिए बैठे और ये हो गया कि एक बार मैं प्रवचन कर लेता हूँ बढ़िया याद कर लेते हैं प्रवचन में काम आएगा कल की तैयारी कर ले कल बोलना है तो वह भी तैयारी कर लेते हैं वही मंत्र है जब का हमारा और वही मंत्र बोलना है कल भी तो दोनों की तैयारी हो जाएगी ठीक से कर लेते हैं अब ये उपासना उपसर्जनी हो गई एक ही चीज थी दोनों में एक ही मंत्र वही है लेकिन जैसे आपने जोड़ लिया कि व्याख्यान में भी करना है काम आ जाएगा है? हाँ यानी उससे जैसे ही जोड़ दिया आपने वो जब अब विशुद्ध नहीं रहा यदि हो गा भी होगा जो कहते त्यों वही ज्ञान बिजान यहाँ उठेगा उसमें भी लेकिन उससे संबंध नहीं होना चाहिए था संबंध केवल से होना चाहिए था यहाँ तो ये स्थिति ठीक है बिल्कुल लेकिन उसमें ये विक्षेप हो गया इसको उपसर्जनी भूत कहते हैं तो इसको कह रहे हैं कि उस विक्षिप्त जो चित्त है उस चित्त में विक्षेपों से उपसर्जनी भूत गौण होया हुआ बाधित हुआ जो समाधि है वो योग पक्ष से न बर्तते वो योग में नहीं आता इसलिए ये तीसरी जो अवस्था है योग के पक्ष में नहीं आती है नहीं पहले तो बिल्कुल नहीं आती है दूसरी भी नहीं आती है तीसरी की संभावना थी उसमें हेतु बता दिया कि इसमें भी चूंकि विक्षेप उपस्थित हो जाता है इस कारण से योग में ये नहीं आता है तो अब अर्थापत्ति से होगा कि योग वो होगा इसमें कोई विक्षेप नहीं होते सामने नहीं आया जिसमें विक्षेप वो योग वाली अवस्था होगी विषयांतर नहीं होता है जिसमें बिल्कुल तो यो है। योग में नहीं आना है और विक्षेप में भी दो भेद हो जाएंगे एक तो साक्षात आता है एक पीछे रहता है कभी ऐसा होता है ना किसी का नाम याद कर रहे हैं लेकिन वो उठता नहीं है पर लगता रहता है ना ये नाम होना चाहिए इसका उच्चारण नहीं हो रहा होता है वो उठता नहीं है लेकिन ये लगता है कि ये है तो ऐसे ही संस्कार भी उस समय रहते हैं उठते नहीं हैं वो लेकिन वो बाधक रूप में पड़े रहते हैं ये एका ये तो भी मतलब ये समाधि में ले लिया इसको उठा तो नहीं अभी ना उसने साक्षात रूप में नहीं उठता है पिक्चेप जिसमें साक्षात रूप में उठ जाता है उसको समाधि से पूरा बाहर कर दिया जब तक साक्षात्कार विक्षेप उठ रहे हैं विषयांतर की अनुभूति होगी दूसरे विषय आ गया तो समझो अब मन एकाग्रह भी नहीं हुआ जिसमें लगता रहा कि आएगा आएगा वो कुछ मान लिया जाएगा तो ये के ये योग पक्ष में नहीं है तो ये तीन अवस्थाएं जो है तीन के तीन योग में नहीं आती है हाँ वही जो भी श्यांतर वृत्तियाँ हैं या उसको वृत्ति जिसको कहेंगे हाँ भीतर्क वृत्ति पहले दूसरी मतलब कौन कौन है शिप्त और मूड में शिप्त कुछ अच्छा इसलिए है कि बुद्धि काम करती है और मूड इसलिए अच्छा है कि पाप नहीं करता उसमें ज़्यादा पड़ा रहता है पहले बिगाड़ता कम है उसको दुख कम होंगे कोई अच्छा नहीं है नहाने के लिए कीचड़ लगा लेना एक कीचड़ लगा के नहाना एक वैसे नहा लेना कौन सा अच्छा है या नाली के पानी में नहा लेना और एक नहीं नहाना कौन सा अच्छा है नहा आना भी अच्छा नहीं है और नाली के सड़े पानी में नहा लेना भी अच्छा नहीं है तो मोड़ वाला है वो सड़े पानी में नहाना है छिप्त वाला है वो नहीं नहाना है वो धूल लेते रहना लगते रहना है वो जो धूल लगे हुए है ना वो लगे रहना है कीचड़ सही थे यानी एक बार कीचड़ धोल नहीं धोना और एक बार कीचड़ को नाली के पानी से धोना ये दो स्थिति है तो दो में से कोई ठीक नहीं है ऐसे ही ना मूड ठीक है ना क्षिप्त ठीक है नियो कोई नियो भी किसी चित मूड अवस्था में होती है मूड संस्कार कहां से आएंगे तो उसके अनुसार ही डलेंगे ना संस्कार अभी नए डलेंगे यस्तु तो एकाग्रे सद्भूत प्रद्योत क्षिती जो क्लेशान कर्म करोति स अभिमुख योगः इति तो योगाएं यस्तु युएकाग्रे चेतसी जो अवस्था एकाग्र चित्त में सद्भूत द्योत यथार्थ अर्थ को प्रकाशित करता है हाँ सद्बुद्ध मने यथार्थ जिसमें यथार्थ अर्थ प्रकट होते हैं यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है क्षीणोती जो क्लेान और मिथ्याजान क्षीण होता है कम होता है नष्ट होता है कर्म बधनान नहीं कर्मों के बंधन यानी योजनाएं ये करना है वो करना है वो करना है वो जिसमें समाप्त होते हैं कम होते जाते हैं और निरोधम अभिमुखम करोती निरुद्ध अवस्था को जो जिसमें सारे समाधान हुए हुए हैं ऐसी अवस्था को प्रकट करता है जो सामने लाता है वह सम्प्रजात योग कहता है वो चौथा है ये समझे एकाग्र अवस्था यदि आख्या उसको संप्रजात योग कहते हैं या संप्रजात समाधि कहते हैं या एकाग्र अवस्था कहते हैं एकाग्र अवस्था जो होती है उसी का नाम संप्रजात समाधि है वही योग कहलाता है यानी वहाँ से योग शुरू होता है सच वितर्कानुगत विचारानुगत आनंदानुगत अस्मिता अनुगत इति उपरिष्टाद वेदी श्यामा तो उस सम्प्रजात योग को उसी एकाग्र अवस्था को चौथी अवस्था को आगे सूत्र में जो कि आनंद अनुगत आनंद से संबद्ध होता है विचार से संबद्ध होता है आनंद से संबद्ध और अस्मिता से संबद्ध होता है इसको आगे उपरिष्टात्म ने आगे प्रकरण में वेदश्यामी बताएंगे सर्व वृत्ति निरोधे तू असंप्रजाता समाधि तो सभी इन सभी वृत्तियों का निरोध जिसमें हो जाता है वो असंप्रजात समाधि होती है यानी तत्वज्ञान करने की भी अवस्था जिसमें नहीं रहती है तत्वज्ञान हो गया होता है अब कुछ नया जानने की स्थिति जिसमें नहीं रहती है सारा का सारा जाना हुआ जिसमें उपस्थित रहता है वो समा वो जो हो जाती है वो असंप्रजात अवस्था होती है वो निरुद्ध अवस्था होती है इस प्रकार से ये पैरस होते हुए